महाभारत सभा पर्व द्विचत्वरिशोध्याय शिष्यपाल की बातों पर भीमसेन का क्रोध और भीष्मी का उन्हें शांत करना शिष्यपाल वाच समय बहुमतो राजा जरासंधो महाबल योन युद्धम ने ये दासो यम इति संयुगे शिष्यपाल बोला महाबली राजा जरासंध मेरे लिए बड़े ही सम्माननीय थे वे कृष्ण को दास समझकर इसके साथ युद्ध में लड़ना ही नहीं चाहते थे केशव केशवे नासम सेना अर्जुनाभ्याम चाते तब इस केशव ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर जो नीच कर्म किया है उसे कौन अच्छा मान सकता है अद्वारेण प्रवेशेन छदमना ब्रह्मवादिना दृष्ट प्रभाव कृष्ण जरा संधस्य भूपते पहले तो चैतक्य गिरी के शिखर को तोड़कर बिना दरवाजे के ही इसने नगर में प्रवेश किया उस पर भी छद्मेश बना लिया और अपने को ब्राह्मण प्रसिद्ध कर दिया इस प्रकार इस कृष्ण ने भूपाल जरासंध का प्रभाव देखा ये नत्मत्म ब्रह्मण्यम अभिजानता नेशिपादमस्मे तदाग्रे दुरात्मे उस धर्मात्मा जरासंध ने जब इस दुरात्मा के आगे ब्राह्मण अतिथि के योग्य पाद्य आदि प्रस्तुत किए तब इसने यह जानकर कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं की भुज्यता मृत तेनोक्ता कृष्ण भीम धनंजया जरासन्देन कौरभ्य कृष्णन विकृतम घृत औरब्य भीष्म तत्पश्चात जब उन्होंने कृष्ण भीम और अर्जुन तीनों से भोजन करने का आग्रह किया तब इस कृष्ण ने ही उसका निषेध किया था यद्यम जगत कर्ता यथैनमूर्ख मन्यसे कस्मान ब्राह्मणम सम्यक आत्मा अवगछते मूर्ख यदि यह कृष्ण संपूर्ण जगत का कर्ता धरता है जैसा कि तुम इसे मानते हो तो यह अपने को भली भांति ब्राह्मण भी क्यों नहीं मानता इदम तो आश्चर्य भूतम में यदि पांडवा स्वयाम अपकृष्टास मार्गान मनंते वच्च साध मुझे सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह जान पड़ती है कि ये पांडव भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग से दूर हटा दिए गए हैं इसलिए ये भी कृष्ण के इस कार्य को ठीक समझते हैं अथवा अथवादाश्चर्य यमसी भारत स्त्री सधर्मा च वृद्ध सर्वार्था प्रदर्शक अथवा भारत स्त्री के समान धर्म वाले अर्थात नपुंसक और बूढ़े तुम जैसे लोग जिनके सभी कार्यों में पथ प्रदर्शन करते हैं उनका ऐसा समझना कोई आश्चर्य की बात नहीं है वै सम्पान वाचन तदवचन शुवाम्क्षर बहुत चुकोप बलिनाम श्रेष्ठो भीमसेना प्रतापवान वै सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय जय की बातें बड़ी रूखी थी उनका एक एक अक्षर कटुता से भरा हुआ था उन्हें सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ प्रतापी भीमसेन क्रोधाग्नि से जल उठे तथा पद्म प्रत्येकाशे स्वभावत भूय क्रोधाभिताम्राक्षे रक्त नेत्रे बभूवतु उनकी आंखें स्वभावतः बड़ी बड़ी और कमल के समान सुंदर थी वे क्रोध के कारण अधिक लाल हो गई मानो उनमें खून उतर आया हो चाश्यद सर्व ंगामिपथ गि सब राजाओं ने देखा उनके ललाट में तीन रेखाओं से युक्त भ्रुगुटी तन गई है मानो त्रिकूट पर्वत पर त्रिपथ गाम गंगा लहरा उठी हो दंता को सर्वताली काल वे से वे दाँतों से दांत पीसने लगे रोज की अधिकता से उनका मुख ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा मानो प्रलय काल में समस्त प्राणियों को निगल जाने की इच्छा वाला दिकराल काल ही प्रकट हो गया हो उत्पतन जगरा मनस्वीन भीष्म महाबाह महासेन विवेश्वर वे उछलकर कर के पास पहुँचना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने बड़े वेग से उठकर उन मनस्वी भीम को पकड़ लिया मानो रोक लिया हो भीम से भीषाण से भारत गुरुना विविधवाक्य क्रोध प्रथम भारत पितामह भीष्म के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कहकर रोके जाने पर धीम से इनका क्रोध शांत हो गया नाच चक्रामीष अरिंदम समुद्वृत्तो घना पाये बेलाहोदी शत्रुदमन भीम भीषम जी की आज्ञा का उल्लंघन उसी प्रकार न कर सके जैसे वर्षा के अंत में उमड़ा हुआ होने पर भी महासागर अपनी तटभूमि से आगे नहीं बढ़ता है शिशुपाल सुक्रुद्ध भीम से जनाधि नाकम परेश राजन भीम से इनके कुपित होने पर भी वीर शिषपाल भयभीत नहीं हुआ उसे अपने पुरुषार्थ का पूरा भरोसा था उत्पतन पुनः न पुनर्निंदम सिंत सीह क्रुद्धो मृगम यथा भीम को बार बार वेग से उछलते देग शत्रुदमन शिषपाल ने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह मृग को कुछ भी नहीं समझता चेदिराज प्रहशंसाब्रविद्वाक्यम चेदराज प्रतापवान्म उस समय भयानक पराक्रमी भीमसेन को कुपित प्रताप प्रतापी चेदराजस्ते हुए बोला बुरा मुंचनम भस्म पश्यंत नाधिपाय मदग्धम इव वन्धिनाम् स्म छोड़ दो इसे ये सभी राजा देख लें कि यह भीम मेरे प्रभाव से उसी प्रकार दग्ध हो जाएगा जैसे फतिंगा आग के पास जाते ही भस्म हो जाता है ततचे दतिर्वाक्यम धुआ तत्कुर सत्तम धीम से नम्बा के तम तब चेदराज की यह बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरकुल तिलक भीष्म ने भीम से यह कहा से श्री सभा सभापर्वणि शिषपाल वध पर्वणि भीम क्रोध हो दिचोध्या इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिषपाल वध पर्व में भीम क्रोध विषयक बयालीसवां अध्याय पूरा हुआ